मृत्यु के पार चतुर्थ अध्याय मृत्यु के पश्चात आत्मा मृत्यु के पश्चात आत्मा का क्या होता है यह प्रश्न सृष्टि के आदिकाल में मानव जन्म के साथ पृथ्वी पर आया प्रायः विश्व की सभी जातियों सभी संप्रदायों देशों में तथा युगों युगों में यह प्रश्न उठता रहा है और अपने अपने ज्ञान समझ के अनुसार उत्तर पाने या समाधान प्राप्त करने की कोशिश की जाती रही है किसी ने विचित्र सिद्धांतों और विश्वासों के जरिए किसी ने पुराण या काव्य के जरिए तो किसी ने दर्शन और वैज्ञानिक एवं तार्किक दृष्टिकोणों के जरिए इसकी व्याख्या करने की कोशिश की है इस प्राचीन समस्या का समाधान करने के लिए विभिन्न चिंतकों द्वारा किए गए भिन्न भिन्न प्रयासों के निष्कर्ष भी भिन्न भिन्न रहे हैं जो विभिन्न देशों के भिन्न भिन्न लोगों की उत्कंठा को कमोवे शांत करते हैं ऐसे विकट पहेले के समाधान पर दुनिया के सभी देशों के धर्म स्थापित हैं प्राचीन और नवीन समस्त दर्शनों और आधुनिक विज्ञान ने इस जीवन रहस्य की व्याख्या करने का कोई प्रयास बाकी नहीं छोड़ा लेकिन वे कोई संतोषजनक समाधान नहीं खोज पाए अंत में निराश होकर कहने लगे मृत्यु के रहस्य को जान पाना मनुष्य की बुद्ध के द्वारा संभव नहीं इसके परिणामस्वरूप कोई भौतिकवादी बन गया कोई प्रत्यक्षवादी कोई नास्तिक तो कोई कहने लगा कि आत्मा जैसी किसी चीज का अस्तित्व ही नहीं है कोई कहता है शरीर जब तक है तभी तक आत्मा है और पदार्थों के जिस संयोग से आत्मा की उत्पत्ति होती है वह रहता है शरीर के साथ आत्मा की भी मृत्यु हो जाती है कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि विशिष्ट सत्ता नाम की कोई वस्तु है ही नहीं हमारा जीवन देवशिखा के समान है जिस तरह दीपक के नहीं रहने पर देव देवशिखा नहीं रहती उसी तरह शरीर के नहीं रहने पर आत्मा भी नहीं रहती शरीर के साथ ही सब कुछ समाप्त हो जाता है स्थूल रूप समाप्त होने पर कुछ अवशेष नहीं रहता लेकिन ये सारे निष्कर्ष सुनने के बाद भी क्या जीवन रहस्य के बारे में हमारे मन की जिज्ञासा शांत हो जाती है नहीं बिल्कुल नहीं प्रत्येक मनुष्य उस अविनाशी आत्मा के संबंध में स्वाभाविक जिज्ञासा का उत्तर जानना चाहता है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति आत्मसत्ता के साथ जन्म लेता है यदि हम लाखों करोड़ों बार सुनते हैं कि आत्मा नहीं है तो भी हमारा मन नहीं मानता कि मृत्यु के पश्चात हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा हम ऐसी स्थिति के बारे में सोच भी नहीं सकते और हम इस पर विश्वास नहीं कर सकते कि मृत्यु के उपरांत हमारी व्यक्ति सत्ता समाप्त हो जाएगी ऐसे समाधान हमारे तर्क को तृप्त नहीं करते और न ही हमारा मन संतुष्ट हो पाता है इससे किसी तरह की सांत्वना भी नहीं मिलती कठोपनिषद में यम कहते हैं जो अबोध अज्ञानांधकार में डूबे हुए हैं अविद्या के अहंकार में मत्त हैं और पांडित्य अभिमान से ग्रसित हैं उनकी ऐसी स्थिति है जैसे अंधों को अंधे ही मार्ग दिखा रहे हैं अविद्याम अंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडित मन्यमान द्रद्रम्यमाणा पर्यन्त मूढ़ा अंधे नैवाना यथाअंधा धन कमाना और सांसारिक वासनाओं से मूढ़ मनुष्यों के हृदय में अबोध शिशुओं के समान ही पारलौकिक सत्ता की अनुभूति नहीं होती ऐसे लोग जो कहते हैं कि पृथ्वी को छोड़कर परलोक नाम की कोई वस्तु नहीं है बार बार मृत्यु लोक में आते हैं न सांपराय प्रतिभाति बालम प्रमाद्यंतम वित्त न मूढ़म अयं लोको नास्ति पर मानी पुनः पुनर्वस मापद माप्य इस ईसा मसीह के आविर्भाव से हजारों वर्ष पूर्व भारत वर्ष में इस तत्व की चर्चा हुई थी प्राचीन भारतीय मनुष्यों के ज्ञान का प्रमुख विषय था आत्मा की अमरता प्राचीन ग्रंथों में अर्थात ऋग्वेद में हमें ऐसी प्रार्थनाएं पढ़ने को मिलती है जिससे स्पष्ट होता है कि वे मृत्यु के पश्चात आत्मा के अस्तित्व और अमर जीवन पर विश्वास करते थे शुक्ल यजुर्वेद के ईशोपनिषद में कहा गया है हे ईश्वर हमें विश्व के अक्षय आलोक में उद्गम स्थल पर ले जाओ जो अविनाशी है और जहां अमरता का साम्राज्य है और मुझे अमर बनाओ अग्नि न सुपारा विश्वाण देव रानी विद्वान भूयिष्ठां ते नम उत्तिम विधेम अंत्येष्टि क्रिया के समय एक मंत्र पढ़ा जाता है आओ आओ आओ जाओ जाओ उस पद पर जाओ जिस प्राचीन पद पर हमारे पूर्व पुरु पुरुष गए हैं सकल पापों को फेंक कर उसी ज्योतिर्मय देह में लौट जाओ तब वहाँ जाकर उनके साथ मिल जाओ प्रे प्रे पृथि पूर्वे पूर्व पूर्वे परेयुभारधया मंदता पश्सी वरुण चम वेद में ऐसी अनेक ऋचाएँ हैं जिससे स्पष्ट होता है कि प्राचीन आर्य मरणोत्तर सत्ता में विश्वास करते थे मृत्यु के बाद सूक्ष्म आत्मा जहाँ जाती है उसे वे लोग पितृलोक कहते थे और उस पितृलोक के राजा यम हैं जो पहले मनुष्य थे जो वहाँ जाकर अमर हो गए प्राचीन आर्य या हिंदू मात्र एक स्वर्ग में विश्वास करते थे जिसे वे ब्रह्मलोक कहते थे अर्थात प्रजापति ब्रह्मा का राजा को सृष्टा है उसके बाद शनय शनय हिंदुओं के मन में पाप और पुण्य की नैतिक धारणा प्रबल हुई और वे क्रिया और प्रतिक्रिया के नियमों को समझने लगे तब वे मानने लगे कि जो लोग इस जीवन में शुभ कार्य करते हैं वे पितृलोक में जाते हैं और शुभ कर्म फल का भोग पूरा होने तक वहाँ रहते हैं तत्पश्चात अपनी पूर्व जन्म की कामना एवं कर्म के अनुसार पुनः इसी पृथ्वी पर जन्म लेते हैं उनका विश्वास था कि पूर्व पुरुषों की प्रेतात्मा चंद्रलोक पर रहती है अति प्राचीन काल में हिंदुओं का विश्वास था कि चंद्रमा ही मृत्यलोक है और सभी मृत आत्माएँ भी वहां जमा होती है और चंद्रमा से ही पृथ्वी पर प्राणों के बीज आते हैं चंद्रमा से पृथ्वी पर इसकी वर्षा होती है मृत आत्माएं जिस रास्ते से होकर चंद्रलोक में जाती है और वहां अपने पुण्य कर्मों के फल स्वरूप आनंद का भोग करती है और पुनः पृथ्वी पर जन्म लेकर वापस आती है उसे वे पितृयान कहते थे संवत्सरो वै प्रजापति दक्षिणाचोत्तर से तेह वै तोते पूर्व कृतमसते तो चांद्रमसमें लोकमंत नए पुनरावर्तते सभी मरणशील प्राणियों को इस पथ पर जाना ही पड़ता था और पृथ्वी पर आना पड़ता था किसी फल की आशा न करके अर्थात निष्काम कर्म करने वाले और पवित्र एवं शुद्ध जीवन व्यतीत करने वाले मनुष्य ब्रह्मलोक में जाते हैं विवर्तन समाप्त नहीं होने तक वे वहीं रहते हैं इस बीच यदि किसी को आत्मज्ञान या ब्रह्म हो जाता है तो परम सत्य है उन्हें मोक्ष मिलता है और ब्रह्मत्व प्राप्त हो जाता है यह ब्रह्म ज्ञान ही सर्वोत्तम और परम ज्ञान है इसी ज्ञान के द्वारा ब्रह्म सत्ता के साथ मनुष्य की एकात्मकता स्थापित होती है ब्रह्मज्ञानी अनंत काल तक अद्वितीय ब्रह्म सत्ता में प्रतिष्ठित रहते हैं देवताओं के राज्य के अधिपति सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा भी एक स्वर्ग या सृष्टि का चक्र समाप्त होने पर मुक्त हो जाते हैं फिर दूसरे चक्र के प्रारंभ में परम सत्ता परम ज्ञान परमानंद के असीम उच्च सच्चिदानंद रूपी अनंत चैतन्य सत्ता से नवीन ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है वह उस चक्र से सृष्टा या नियंता होते हैं यह क्रम निरंतर चलता रहता है सृष्टा ब्रह्मा एक राज्य के गवर्नर की भांति होते हैं कोई व्यक्ति कुछ को दिनों तक पद पर रहते हैं अपना कर्तव्य करते हैं और सेवानिवृत्त हो जाते हैं इस बीच दूसरे ब्रह्मा के प्रत्याशी बन जाते हैं और वह ब्रह्मा बनते हैं इसी तरह सैकड़ों ब्रह्मा आए और गए हैं लेकिन देवलोक प्राप्त होने के बाद भी जो ब्रह्म ज्ञान लाभ नहीं कर पाते इस पृथ्वी के नए चक्र के प्रारंभ में अपनी कामना और कर्मों से महामानव होकर आते हैं तथा पृथ्वी पर पुनः आत्मज्ञान के लिए साधना करते हैं उपनिषदों में रूपक के रूप में देवयान और पितृयाान पथों का विशेष उल्लेख मिलता है मृत्यु के बाद मनुष्य की आत्मा किस तरह देवयान अथवा पितृयान मार्ग के द्वारा लेवलोक अथवा पितृलोक में जाती है उपनिषदों में इसका मनोरम ढंग से वर्णन किया गया है विभिन्न स्तरों को पार करते समय जीवात्मा को विभिन्न तरह का अनुभव होता है मुक्ति न होने पर जीवात्मा पुनः इसे पृथ्वी पर लौट आती है और इस तरह आवागमन का यह सिलसिला निरंतर चलता रहता है पितृयान के पद पर परोपकारी और सत्कर्म करने वाले मनुष्य जाते हैं ऐसे मनुष्यों की जब मृत्यु होती है पितृयान से गमन करते हैं उनकी आत्मा प्रथम धूम्रजाल के भीतर से होकर फिर रात्रि से होकर पंद्रह दिन अंधकार से होकर और छ मास दक्षिणायन मार्ग से होती है इस समय सूर्य भी दक्षिणायन से गमन करते हैं वहां से आत्मा पितृलोक में जाती है तथा पितृलोक से चंद्रलोक में जाती है देव भूमम अभी संभवंती ते धूमं धूमाद्रात्रिम धूम संभवि रात्रिरपक्षीय पक्ष अपक्षीय पक्षादा दक्षिण एक मसेभ्य पितृलोक पितृलोकाचंद्रे चंद्राप्या देवा यहा सोमं राजा तत्र स्वापक्षीय श्वेत मेरा तक्षयती धूम्र रात्रि कृष्णपक्ष आदि प्रधान लोक हैं और इन समस्त लोकों के एक एक अधिदेवता हैं वे आगत जीवात्माओं का ख्याल रखते हैं और जन अनजान देश के पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाते हैं यहाँ वे एक दूसरे का परिचय कराते हैं और त्वरित गति से अपने गंतव्य स्थान पर चले जाते हैं वहाँ जीवात्माओं को अपने सगे संबंधियों और बिछड़े मित्रों के साथ मिलना होता है वहाँ वे जीवात्माएं देवताओं के प्रिय पात्र बनकर तब तक रहती हैं जब तक कि उनका कर्म फल समाप्त नहीं हो जाता कर्मफल समाप्त होने पर वे अदृश्य सूक्ष्म शरीर धारण कर आकाश से वायु में प्रवेश करती है वायु से बादलों में और उसके बाद वर्षा के जल के साथ पृथ्वी पर आती है तथा किसी खाद्य पदार्थ के साथ मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर पुनः जन्म ग्रहण करती है माँ सेभ्य पितृलोकम पितृलोका आकाश माँ काशा चंद्रमेश सोमो राजा तद देवाना तम देवा भक्ष तस्यावत्म संपात मुसीथत एव्वाध्वा पुनर्नी यथेत आकाश वायुर्भु धूमोति धूमो भूत अभ्रं ब्रह्मभवति मेघोती मेघो भूत् प्रवर्षति तईह ब्रीहिवा सो ओषधि वनस्पत इति जायते तो वै खलु दुर्निष्पृपत यो जन्मतीत सिंचती तूय भवती आधुनिक विकासवादी वैज्ञानिक इस प्रणाली को प्राकृतिक निर्वाचन नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं इस नियम के अनुसार विदेही आत्मा खाद्य पदार्थ के साथ मिलकर ऐसे शरीर का आश्रय ग्रहण करती है जिसके द्वारा उसे अपनी वासना पूरी करने और क्रमानुसार फल प्राप्त करने के अनुकूल परिवेश मिल सके वापसी की इस प्रक्रिया में उनकी संपूर्ण मानसिक अनुभूति और ज्ञान में इस तरह संकुचन हो जाता है कि वे कुछ अनुभव नहीं कर पाते और उनकी पूर्व स्मृति समाप्त हो जाती है तब अपने स्वभाव और प्रवृत्ति के अनुसार वह आत्मा सत और असत हो जाती है लेकिन जो व्यक्ति शुद्ध अंतःकरण और श्रद्धा भक्ति के साथ ईश्वर की आराधना करते हैं तथा जो पुण्यात्मा फल की प्रत्याशा न कर निस्वार्थ भावना से परोपकार करते हैं और किसी विशेष नाम और रूप के देवता के विश्वासी हैं और अपनी मृत्यु के बाद द्वैतवादी या एकवादी धारणा रखते हैं वे देवयान मार्ग से ईश्वर के पास स्वर्ग जाते हैं वृदान छांदोग्यूप उपनिषद और गीता में कहा गया है वे सर्वप्रथम आलोक में आते हैं जाते हैं आलोक से दिन में बढ़ते अर्धचंद्र में छ मास उत्तरायण पथ में वहां से देवलोक में सूर्य में तड़ित लोक में एक उच्च स्तरीय जीव आकार वहाँ से उन्हें ब्रह्मलोक में ले जाता है जहाँ वे सृष्टि चक्र समाप्त होने तक रहते हैं उसके बाद उन्हें यदि परम तत्व की उपलब्धि नहीं होती तो उन्हें पुनः पुनःसृष्टि के अगले चक्र में आना पड़ता है इन पौराणिक आख्यानों और भारत के प्राचीन मनीषी चिंतकों की काव्यात्मक कल्पनाओं को कई लोग बेवकूफ़ी की बातें मानते हैं इस विषय में वे भले ही कुछ भी कहें इन आख्यानों से हमें यह ज्ञात होता है कि उन प्राचीन भारतीय चिंतकों को आत्मा के अमृत्व का ज्ञान था वे जानते थे कि मृत्यु के बाद आत्मा का विनाश नहीं होता इसे कुछ कार्य करना होता है और इसे अपनी वासनाओं और कर्मों के अनुसार पृथ्वी या अन्य ग्रहों पर विचरण करना पड़ता है और ये सारे स्वर्ग अनित्य हैं और अपरिवर्तनीय सत्य नहीं हैं यह वास्तव में एक महान उपलब्धि है बहुत कम धर्मों में ऐसी विचारधारा मिलती है पारसी ईसाई एवं इस्लाम धर्म स्वर्ग को ही अंतिम गंतव्य स्थल मानते हैं इन सभी धर्मों में स्वर्ग को एक चिर एवं अंतिम स्थान माना गया है जहां दुख नहीं है और अनंतकाल तक सुखों उपभोग किया जा सकता है लेकिन हिंदू धर्म ऐसी शिक्षा नहीं देता हिंदुओं के लिए यह काम परम सत्ता नहीं है हिंदू मतानुसार सभी लोग यहां तक कि स्वर्ग लोग भी कुछ काल के लिए ही स्थायी हो सकता है और अनित्य है ये करोड़ों वर्ष के लिए हो सकते हैं लेकिन चिरंतता की तुलना में करोड़ों वर्ष भी कुछ नहीं है तभी तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं ब्रह्मलोक से लेकर सभी लोग ऐसे स्थान हैं जहाँ से सबको वापस आना ही होगा किंतु जो तुम्हें जो मुझे प्राप्त कर लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता